हाँ गार्गन सिद्ध करो गार्ग न हाँ विग्रह सूत्र प्रत्यय एक सूत्र अवश्य कर एक सूत्र आवश्यक है ये गर्ग से बना और ये कहाँ से आ गया इसमें कोई सूत्र नहीं एक सूत्र अवश्य कितना देखा कितने पीड़ित तक तो होगा देखा ना <laughs> ये तो ये विग्रह से तो ये हो गया फिर इसको क्या चाहिए क्या विग्रह बताओ गार्गन गार्ग्य से गार्ग्य से युवापत्यम गर्ग से युवापत्यम युवापत्य।, युवापत्य के लिए क्या क्या प्रत्यय होता है होता है पहले युवापत्य संज्ञा के सूत्र से सूत्र क्या चाहिए गोत्राद अस्त्रियाम युवापत्य बनाने के लिए गोत्र बनाने के लिए गर्ग से गोत्रापत्यम क्या सोत्र गर्गाधि बह पहले गर्ग गोत्राधि हो नहीं अस्त्र गोत्रपत्यांध बनाने के लिए गर्ग से यह यहीं गर्गाधि गार्गी हो जाएगा उसके बाद क्या सोच लगे यहीं उस फक हो जाएगा आ जाए गर्गयान गार्गयान का बिगेह क्या हुआ गर्ग युवापत्यम दाक्षी क्या अर्थ हैं गोत्र दक्षित हैं गोत्रापत है यही उससे बना में दिया है घर आदि आधी में तो नहीं दक्षिण शब्द नहीं आदि गण में दक्ष है न नहीं देो दक्ष से अत यही हो गया नहीं अत हो गया तो अपत्य अपत्युने में आ जाएगा हम्म गणपाठ गणपाठ नहीं ना गर्गा गण पाठ नहीं।, नहीं पहले पाठ है क्या सिद्धांत कौन दी है क्या भाई में देखे। है? देखे। क्या अरे गर्गाधा गर्गा है ना इतने इसमें नहीं हाँ ये वत्स्य के लिए मैं बनाती हूँ वत्स्य शब्द है वसायण बनता है दक्षिण ही बनता है वत्स्य तो बनता है आ, ओ, ठीक है हाँ वो ठीक है वो वत्स्य शब्द के लिए वत्स्य शब्द उसमें आता है गर्ग से गोत्रापत अतः गार्ग्य बनता है वत्स्य भी गोत्रापत्य वास् बनता है ये पहला आया यही उत्स्य वत्सम पहला आया गर्गादि भी गोत्रापत्य में गार्ग्य और वात् दोनों बना है से गोत्रापत्य में है और ये जो अतय शब्द है ये सामान्य अर्थ है अतः अदंत तस्मादीय शाद अपत्यर्थ तो गोत्रापत्य में भी वही हो जाएगा और यही और जैसे होकर के बन जाएगा व्याख्यान अउडोलोमी कैसे बनेगा क्या बिक्रउडोलोमी उडोलोमस्योलोमस्य लोमनस्य क्या लोमस्य उुलम अपत्यम कैसा चला औडोलमी कैसे पुस्तक देखो कैसा नहीं उडो लम्नो अपत्य बनेगा उडो अपत्यम फिर अउडोलोमी कैसे बन जाएगा अतः नहीं सूत्र बताना पड़ेगा पुस्तक बार बार देख करके बताना बाहुआ दिव्य से यहाँ प्रत्ये होगा यहाँ प्रत्येक अवडुल बनेगा अरे बहुवचन में क्या क्या लगेगा कैसे बनेगा हाँ पुस्तक देखकर नहीं पढ़ना पुस्तक बंद कर बोलना है तो बोलना चाहिए बट पुस्तक देखकर कुछ ना कुछ बोलते रहे क्या क्या उडू है उसमें उम्ना अपत्येश लोमना पेशु होता है वैद विदोत्तरा वैद क्या सत्या लगेगा क्या ऋषि क्या बोलते है नृष्य नृश्य शुरू होता है अः नहीं के पहले है कि हैं अः हा बताओ बहनाते कैसे मैने क्या बहिनाते है तो बोलो नहीं बिन उसका विग्रह से बिन्नता अपत्य होता है अपत्यम सूत्र क्या लगेगा हाँ स्त्री भेदा का भाद्र मातु संख्या संभद्र पूर्वा क्या विग्रह भद्राया भद्राया मतुर्पत्यम समाज के क्षेत्र से होगा माले में अच्छा भद्रमात्र भा, है ठीक है ये तो जो तथित तोत्तरप्रद समारोह होता है वहाँ संख्या पूर्व में हो दिक्क संख्या हो या दिक्क संख्या नहीं इससे भद्रमात में विशेषण में विशेष हो जाएगा शाण मातुर मातुर इसमें तो हो जाएगा तथिता तोत्तरप्रद समारोह और ये है क्योंकि उसमें दिया है संख्या और दिक्क संख्य उसे अनुभूति है ना दिग संख्या होने पर ही उस लगेगा नहीं तो यह हो जाएगा विशेषण में विशेष हो जाएगा शर्णमात्र विग्रह कैसे होगा शर्णमातर शर्णमात बने आए, शर्णनाम अत्रना अपत्यम समाज किस सूत्र से होगा हाँ आगे क्या तद्दीत प्रत्यय होगा किस सूत्र से संख्या हम्म हो गया कानी न किस मै कानी न कन्या कनी न चलुता प्रथमा थे आगे देखो राज ससुरा दियथ राजन सब ससुर हो जाएगा राज्यों जाता वे वेति वाच्यम राजन सेवका जाति अपनी जाति में पत्नी में हो तो अपनी जाति स्त्री में होने पर होगा अन्य जाति वो तो नहीं होगा अपत्यम ये चा कर्मणो हो, हो। अपत्यम इसी विग्रह से राजन अपत्य अर्थ में क्या प्रत्यय होगा राज्य यथ राज तो होने के बाद सत्य लगेगा पातिपद संज्ञा सुप धातलोप होने पर राजन क्या कहे य से तब से लोप होना चाहिए टिलोप होना चाहिए कि ये सूत्र ये चा भावकर्मण याद तद्धिति परे अन प्रकृतिया न तो भावकर्मण हो करके याद तद्धित है यत्य सूत्र से हुआ यह पे प्रकृतिया होगा भाव कर्म नहीं न तो भावकर्म कर्म राज्य भाव वा होगा तो उसमें टिलोप तो हो, हो जाएगा राज्यम बन जाएगा भाव कर्म अर्थ में तो प्रकृतिभाव नहीं होगा अपत्य अर्थ में प्रकृतिभाव हो जाएगा तो बन जाएगा राजन अग्र यज्ञ अपत्यम जातु क्षत्रिय स्त्री में होने पर राजन्य जाता वे व्यक्ति किम अर्थ नहीं होगा तो अन्य में होगा तो सत्र है अन प्रकृत्याद अणिपरे राज में होतो अन्य जाति अन्य जाति स्त्री में यदि अपत्य हुआ तो यत नहीं होगा सामान्य अन्न हो जाएगा तो प्राग दिव्य आपत अन्न होने के बाद ये सूत्र से टील प्राप्त नस्तदीते उसके प्रकृति व्या करेगा सूत्र अन्य अन्य प्रकृत्याश्याद अणिपरे अणपते प्रकृतिवा हो गया तो राजन बनिया गया टीलोपन ही हुआ राजन राजन का विग्रह क्या होगा राज्यों अपत्यम किस जाति में पत्नी जो राजा की स्त्री क्षत्रिय जाति अन्य जाति अन्य जाति होने से राजन बनेगा और क्षत्रिय जाति हो तो राजन्य तो राजन्य हो राजन, राजन, राजन दोनों में कोई भेद है दोनों पुत्र एक पुत्र है राजन्य एक पुत्र राजन दोनों पुत्र में पिता क्षत्रिय है ना नहीं पिता क्षत्रिय है दोनों की माता क्षत्रिय है किसकी माता क्षत्रिय है, राजन्य।, राजन्य, है। राजन्य की और राजना की माता अन्य कोई जाति हो ससुर हो किस मैंने ससुर अपत्यम क्या विग्रह ससुर अपत्यम क्या प्रत्यय होगा किस पुत्र से ससुर अंगश यथ प्राप्त संज्ञा सुपदा तुलोप हो जाए शसुरग्र यशलोप हो जाएगा सूर्य ससूर्य प्रथमात हो गया सूर्य हो क्षत्राद क्षत्र शब्द से घ प्रत्यय हो जाएगा अपत्य अर्थ में जाता जाता वित्तीय जाति अर्थ उसमें भी अनुभूति है जैसे राजता है व क्षत्र भी जाति में है तो so, घ को यह करने के, लगे लगे लगे है। के सुत्र है? लिए क्या सूत्र हो छत्र के अकार का लोप करने के लिए क्या सूत्र है क्षत्रिय बन गया क्षत्राधिक क्षत्रिय अपत्यम क्षत्र से अपत्यम क्षत्रिय जाता भी तेव यदि क्षत्रिय स्त्री नहीं अन्य स्त्री में हो तो अतय हो गया अपत्य अर्थ में अरे बन अन्यत्र छात्री छत्र स्त्री में, में होने पर शास्त्री हो जाएगा रेवत्यादि रेब रेवती स्त्री प्रत्यांत होने से स्त्री पर ढक होना चाहिए उसका अपवाद ठक हो जाएगा रेवत्यापत्यम रे रेवत्या आपत्य रेवती शब्द से ठक ठक थाक को ठक ये करेगा सूत्र इकह ठस ठक में ककार तो संज्ञा ठ नहीं है। एक था। है ठस से एक सब पहले ठक हुआ था ठक में ककार ती संज्ञा ठ में अकार उच्चारण के लिए एक पक्ष है एक पक्ष में अकार विशिष्ट ठ को ही आदेश होता है ठक प्रत्यय में ठ में अकार उच्चारण के लिए तो ठकार को ही एक हो जाएगा और और हो जा और हो और जाए उसमें है ना इक प्रत्यय अदंत है रेवत्यादि ठक में ठ में आकार उच्चारण के लिए उसी ठ कोई इक आदेश हो जाएगा आदेश एक अदंत है एक पक्ष में और एक पक्ष में आकार विशिष्ट ठकार का ही स्थान में आदेश व एक ठसि संघात ग्रहण में से कहा गया संघात ठ आकार विशिष्ट ठकार तो स्थान केवल ठकार हो अथवा अकार विचिष्ट ठ हो आदेश दोनों पक्ष में एक है अदंत इक आद्य तो होने से यदि ठ के में अकार रुचाने के लिए रखेंगे ठ को इक आदेश हो जाएगा और ठ अ दोनों के स्थान आदेश करेंगे तो भी आदेश हो जाएगा इक से रेवती अगर एक से लोप जाए आदेश बृद्धि है किस सूत्र से वृद्धि होगी कितनी चार रहीबती का बन जाएगा रैवती का में क में अ कहाँ से आएगा ठ कहा इक प्रत्यय ठग को जो इकादेश अदंत अंगात पर ठस्यदेश सक आदेश इक अदंत आदेश है तो ठकार के स्थान पर हो ठ के स्थान पर हो बराबर है आदेश तो अदंत है इसमें कहीं ठग केकार अकार उच्चारण कर दिया है और अकार विशिष्ट ठ का भी ग्रहण हो सकता है क्योंकि ऐसे भाष्य में ने कहा ठस्य संघात ग्रहण तो ठ और दोनों के स्थान हो केवल ठकारी स्थान हो आदर्श तो एक कदंत है तो बन जाए रहीवती का जनपद शब्द क्षत्रिय दह जनपद राज्य का वाचक शब्द हो ऐसे कोई क्षत्रिय है क्षत्रिय का नाम है और वो नाम जनपद राज्य का भी है तो जनपद वाचक शब्द क्षत्रिय से अह हो जाएगा जनपद क्षत्रियवाच का शब्दाद अय सियाद अपत्य पंचालय है राज्य जनपद का नाम है राजा का नाम है तो जनपद का वाचक है क्षत्रियवाचक है जनपद क्षत्रियवाचक शब्द पंचालय से अय हो जाएगा अपत्य पंचालय से अपत्यम अध्यक्ष विधि के सूत्र से ऐसे चलो हो जाएगा पांचालय बन जाएगा इच्छा, कु, इच्छा, कु इच्छा को इच्छा को अपत्यम इच्छा को शब्द से अच्छा को बन जाएगा ऊ का लोप हो क्या निपातन करने के लिए करके दंडी नायन दंडी नायन सूत्र है अच्छा उसे मैं उदाहरण नहीं दिया क्षत्रिय समान शब्दा जनपदा तस्य राज्यपत्यवत कोई एक शब्द एक क्षत्रिय समान शब्द हो जनपद हो क्षत्रिय जनपद दोनों का वाचक एक है ऐसे जो जनपद वाचक तसे राजनी राजा अर्थ में प्रत्यय होगा पंचाला नाम राजा राजा अर्थ में प्रत्यय होगा तो राजनी कैसे अर्थ में प्रत्यय अपत्य अपत्यवत अपत्यर्थ में जैसे प्रत्यय होता है राजा अर्थ में भी ऐसे प्रत्यय हो जाएगा पंचालस अपत्यम क्या सूत्र लगता है अपत्य में प्रत्यय करने के लिए देखकर बताओ पंचालों से अपत्यम बनाने के लिए क्या सूत्र लगे अपत्य प्रत्यय करने के लिए सूत्र में पूछा ऐन नहीं सत्र सामने है जनपद शब्दार्थ क्षत्रयाद अहि सूत्र से बनाने बना नहीं पांचालय पंचाल से अपत्यम बना पांचालय किस सूत्र से प्रत्यय क्या प्रत्यय हुआ किस सूत्र से अभी ये पंचालय है राज क्षत्र का नाम है तो इसे राजा देश का नाम भी है तो पंचालय से राजा ऐसा करेंगे पंचाल पंचालस्य पंचाला नाम राजा राजा करेंगे तो राजा में प्रत्यय क्या होगा अपत्यवध पंचालय से अपत्य में जो सूत्र लगता था है लगता था उसी सूत्र से राजा में भी वही अप्रत्यय हो जाएगा अय हो जाएगा पंचाला नाम राजा पंचाला आम अय जान जनपद सदा क्षेत्र ने अपत्यार्ती से अभी सुपधातु लोप होने का, का पंचाला अद्य बुद्धि के सूत्र से और ऐसे चलो पहुंच जाएगा बन जाए पांचालय अभी पांचालय का क्या अर्थ होगा पंचाल नाम राजा यह अभी जो बना पांचालय पहले जो पांचालय बना था उसका क्या अर्थ है पंचालस्य अपत्यम पूर्व वक्तव्य हो, पूरो रान हो। राजा राजे ने अपत्यवत हो जाएगा पुरुष से अण कहना है अणहुन से आदेश बुद्धि और उर्गुण से क्या या पूर्ण नाम राजा पौरव पांडोर ड्यन पांडु से ड्यन हो जाएगा ड्यन का रहेगा यु डी तुन से टील हो जाएगा तो पांडु से ऊ का लोप हो जाएगा डीत नहीं होता तो यश से लोप हो जाता था नहीं ड्यन नहीं करेंगे तो पांडु के उकार के से हो जाता था, नहीं, नहीं होता और गुण हो जाता था इसलिए कर दिया हो जाएगा, पांड्य बन जाएगा पांड्य पांडु नाम राजा पांड्य बन जाएगा कुरु नादिभ्योण कुरु और नादिश्द शून्य प्रत्यय होगा अपत्य अपत्यर्थ भी होगा राजा अर्थ भी हो जाएगा ऐसे पौरव पूर्णाम राजा पौरव पूरोरापत्यम पौरव इसी प्रकार नाम राजा पांड्य नाम अपत्य पांडुरापत्य पांड्य कुम राजा, नाम पान्ड़। पान्ड़। नाम राजा। पान्ड़। पान्ड़। पान्ड़। कुरु से हो जाएगा न्य कुण्य के ऊर्गुण आदेश बुद्धि कौरव्य हो अरु कुरु कुरु कुरूर अपत्यम करें तो कौरव्य होू नाम राजा करेंगे तो वही कौरव्य बनेगा आगे नदि निषद निषध निषद से अपत्यम नैसध्य बने निषध नैषध्यम बन जाएगा निषाधान अपत क्या निषाधानम क्या विग्रह दिया निषाधानम धानम हाँ निषाधान राजा हो जाते नैषध्य हो जाएगा निषाध सद अपत्यर्थ रूप राज ते वे प्रत्यय अयद तदराज संज्ञा स्यु ये अय प्रत्यय हुआ कहा से जनपद शब्द क्षत्राद अय आगे पुरुर्ण पांडुर्ड्यू ये सब जितने उनकी संज्ञा हो जाएगी तदराज संज्ञा ते तदराज अयाद तदराज संज्ञा शिव तदराज संज्ञा करेंगे तो संज्ञा का कोई प्रयोजन होना चाहिए या, या संज्ञा सा सा प्रयोजन उसका, उसका फल बताते हैं तद्राज से बहुसु ते नहीं व्रियाम ते नहीं वस्त्रियाम स्त्रीलिंग विशु तो नहीं ले गया बहु शर्तु तदराज से लूक तदर्थ कृत बहुत्व न तो स्त्रीआम बहु शर्त से बहुवचन करेगा तो तदराज से लुक तदराज शब्द का क्या अर्थ है प्रत्यय है कौन प्रत्यय अय से लेकर के अयादि प्रत्यय तदराज प्रत्यय के प्रत्यय प्रथम एक वचन से एक प्रत्यय अय प्रत्यय है अन्दराज प्रत्यय का लुक हो जाएगा तदर्थ कृत्य बहुते बहुवचन होता है इसे पंचालह पांचालह पांचालौ बहुवचन करेंगे तो आन का लुक हो जाएगा पंचालाह बन जाएगा कैसे रूप से चलेगा पांचालह पांचालौ पंचालाह इसी प्रकार कौरव्य कौरव्यौ कुरु पौरव पौरव पौरव पूरा वह पूरा ऐसे बना भोजन में इच्छा को इच्छा कह इच्छा कौच्छा कह बन जाएगा इच्छा का जो अदंत बन गया इच्छा शब्द है ऐसे इच्छा शब्द का अच्छा कव बन गया इच्छाकु का हाँ इक्वा कव ऐक्षाकक्षाकुआ कव पंचाला पंचाला कहाँ के एकोजन क्या है एक विका है पाचाला पाचाला पंचाला कंबोजा लुख अस्मा तदराज से लुख् अस्मात का क्या अर्थ कंबोज़ शब्द से किसका लुक होगा तदराज कंबोज़ कम्बुज क्या तदराज क्या चीज है प्रत्यय तदराज प्रत्यय हो तो लुक हो जाएगा कंबोज़ के अप्रत्यर्थ में पहले कम्बुज आदि हुई थी वो तम तो तदरा जनपद शब्दार्थ आएं अय प्रत्यय हो जाएगा बन जाएगा तदर से कम्बोजो कम्बोजा अच्छा ये तो पूरा लुक हो जाएगा तदराज जैसे लुक बहुवचन के लिए नहीं सब एक वचन दू वचन हो जाए कम्बोज कम्बोजो आगे कंबोजा किस वचन में लुक हुआ सब ये पूरा कम्बोजा लुक तदराज से लुक कम्बोजा आदि है वक्तव्य हम कम्बोजा आदि कौन से और भी चोल चोलो चोलाकह सको या क्या चोल का विग्रह क्या होगा चोल से अपत्यम अर्था चोला नाम राजा शको कैसे होगा शक से अपत्यम सका ना राजा केरल केरला नाम राजा केरल अपत्यम एक वचन क्या बनेगा केरला द्विवचन में बहुवचन में बराबर अपत्य अर्थ में प्रत्यय हुआ लूक हुआ किस सूत्र से अपत्यवत प्रत्यय किस सूत्र से होगा जनपद जन शब्दा क्षत्र में करेंगे तो क्या प्रत्यय होगा हैं वही प्रत्यय लगेगा और कुछ सूत्र वार्तिक लगेगा बारतिके लगेगा क्षत्रिय समान शब्दा जनपदार्थ तथ ये वार्ती का अलग करके राजा अर्थ में प्रत्यय हो जाएगा यवन क्या विग्रह यवन से अपत्यम अथवा यवनाना राजा क्या प्रत्यय हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा लू के सूत्र से होगा कंबुजा कंबुज शब्द है क्या के साथ कह रहे कंबुजाद से लूक हो जाएगा यवन इत अपत्य अधिकार हो गया अथ रक्ताद्य रक्ताद्यर्थ का में समास कैसे मने गया अध्याय में भी सम समय आदि रक्तादय अर्थ का रक्तम ये रत आदि यहाँ तेन रक्तम इस अर्थ में प्रत्यय होगा राग वाचिक शब्द से तेन तृतीयांत तृतीयांत से होगा समर्थाना प्रथमा वा प्रथम उच्चते तेन है अन्न से आप अन् की अनुवृति राग क्या है रजते अनन राग हो। से गये हो गया कर्ण में जिससे रंजन करते उसको राग कहते हैं कसाय जैसे गैर कषाय रंजन राग कषाय रक्तम व्रतम कसाय शब्द से अन्न हो जाएगा कसाय अन तेन रक्तम रत्तम रातिपद कित सूत्र से सुप धातु लोपने के बाद कसाग्र आद्य वृद्धि किस सूत्र से तदय और चलोप हो जाएगा काशा एक है सर्वविधि व्य लोप विधि बलिय बलवान लोप विधि बलवान कह के परिभाषेन्द्र शेखर में तो है किंतु भाष्य अनुत कह कर उसका ग्रहण नहीं किया भाष्य में नहीं कहा करके उसको लेंगे तो सर्व विधि से लोप विधि बलवान कह कर करके यच लोप पहल होना चाहिए किंतु भाष्य अनुगक्त तो कह करके परिभाषा कर, से कर नागे उसको नहीं रखा दिया है किंतु भाष्य अनुक्त तो परिभाषा भाष्य में नहीं कहने से उसको लेने की आवश्यकता नहीं तो शौचमादे कि तीचे से आदि ऐसी वृद्धि होगी और यह बाद में लगेगा बाल में पहले जो दिया है पहले वृद्धि दे करके आगे ये सच् है जहाँ प्रारंभ में से रोह दिया पहले वृद्धि दे करके आगे यह सीचे दिया है और आगे ही पहले कहा सीजा दे दिया होगा समास में देखे ना पहले वृद्धि दे करके बाद में शीच दिया है नक्षत्रुक्त काल हक्षत्रुक्त है तेन नक्षत्र युक्त काल उन सत्य हो जाएगा तिष्युक्त काल ऐसा विग्रह होगा पुष्य न युत ऐसा बनेगा नक्षत्र ष पुष्यो नक्षत्र यलोप्यम याष्योलोपाच्य नक्षत्र नक्षत्र क्या भी होती वचन मैं बहुवचन किसका है किस का है नक्षत्रा नक्षत्रस्य अण् नक्षत्रान तस् नक्षत्रा नक्षत्र संबंध अन प्रत्यय रहते बहुत सन भी नक्षत्राणी बनेगा यहाँ नक्षत्राण प्रातिपेदिक है क्या प्रातिवेदिक नक्षत्राण्ण नक्षत्र नक्षत्र से अण हाँ, नक्षत्राण नक्षत्र संबंधी अनु प्रत्यय नक्षत्राण का सप्तमी में नक्षत्राणी अर्थात नक्षत्र संबंधी अन प्रत्यय पर रहते किष्य पुष्य का युप हो जाएगा पर क्या चाहिए नक्षत्र अर्थ में अनु प्रत्यय नक्षत्र संबंधी अन प्रत्यय हो तो पुष्य न युक्तम तेन नक्षत्र नक्षत्रुक्त काल पुष्य शब्द से आन हुआ किस सूत्र से अन्न होगा नक्षत्र युक्त काल पुष्य टा अन् आगे प्रातिपदिक संज्ञा सुपधातु लोप पुष्य ग्रह नक्षत्र संबंधी अप्रहते य काल पुष्य का यलोप हो जाएगा ये अलोप आना था किन्तु य लोप हो जाएगा या चल जाएगा आ भी चल जाएगा रहेगा पुष अगर आ पौ पौष होने के बाद नपुंसक पौसम अह दिन नपुंसक होने से पौसम अहरा रात्रि हो तो क्या होगा टिडाणे द्वे जिंगी हो जाएगा पौषी रात्रि ऐसा बन जाएगा तिष्य भी और पुष्य में हो जाएगा ओ वसाने